ृद स्मृतिपुराल करुल नमा भगवत्द शंकरोकशंकर केशवम् शक्य बातरायण सोत्रभाष्यतौवन पुनः पुनः ईश्वर महाराज की जय को तो थोड़ा इधर कर देंगे दिखाई दे नमो नारायणाया ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याय चतुर्थ पाद में श्रष्ठाधिकरण आरंभ होना है जो सर्वापेक्षा अधिकरण है इस अधिकरण में वेदांत साधन के रूप में कर्म समाधि सबके विषय में व्यवस्था दी गई है पहला अधिकरण का पूर्व प्रथम अधिकरण के साथ में संबंध बतलाकर भाष्यकार ने छोड़ दिया था पूर्व पहला अधिकरण जो पुरुषार्थ अधिकरण था तो मोक्ष भी एक पुरुषार्थ है उसके साधन रूप से ब्रह्मविद्या पुरुषार्थ का ही प्रयोजन करती है ऐसा निश्चय किया मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध होने पर उसको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है किस क्रम से प्राप्त किया जा सकता है यहां से लेकर के अभी ब्रह्मसूत्र के अंत तक प्रायः इन्हीं विषयों पर विचार करेंगे साधन साधन का विचार होने के बाद में उसका क्रम क्रम का भी विचार होगा और साधनों में किसको शामिल करना है नहीं करना है, इसका विचार होगा इसके बाद तत्त साधनों का साक्षात दृष्ट फल है क्या दृष्ट फल है इस पर भी विचार होगा और अंतिम में जीवन मुक्ति अवस्था के भेद क्रम मुक्ति और ब्रह्मलोक प्राप्ति इत्यादि सब विचार करेंगे प्लस इसलिए यहां से लेकर के सारे बहुत ही हमारे मैंने व्यावहारिक दृष्टि से वेदांत के निश्चय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बातें आएंगी तो भाष्यकार का साधनों के संबंध में क्या क्या निर्णय है वेदांत के साधन के संबंध में क्या निर्णय है इसका यही आपको मिलता है तो यानी यह विचार करके इन साधनों को रखना है इनको नए रखना है ये सब कहा है इसमें सर्वापेक्षा अधिकरण की पूर्व अधिकरण में ये कहा गया कि यद्यपि विद्या के प्राप्ति के लिए अग्नि ईंधन आदि की अपेक्षा है फिर भी विद्या होने के बाद में यानी ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के उपरांत फिर उन कर्मों का कोई स्थान नहीं है किसके लिए मोक्ष के प्राप्ति के लिए तो कहने के लिए ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति कर्म से नहीं होता उसका अर्थ ये है वो साक्षात साधन का संबंध नहीं करता क्रम से साधन है परंपरा से साधन है ऐसा पूर्व अधिकरण में निश्चय किया था ऐसा ही कहा कि वो क्रम से होगा टीकाकार ने इस विचार को रखा था अब उसी संदर्भ में शारीरिक न्याय संग्रह का इस अधिकरण का सारांश है कि ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने में कर्म का कोई संबंध है पुण्य कर्मों का संबंध है नित्य कर्मों का संबंध है या नहीं ये आवश्यक विचार यहाँ प्रस्तुत करना है ऐसे करने ने कहा तो शारीरिक न्याय संग्रहकार पूरे अधिकरण को और आगे के विचार को पीछे अधिकरण का विचार को सबको संग्रह करके बताते हैं शारीरिक न्याय संग्रह में प्रामाण्य ज्ञानी प्राण्यभ्युपगमे प्रमाणय सत्सु प्रमाणेतुषु कर्मोपासना शे ज्ञापत्ति अदर्शना केवल वाक्य को जोड़ते जाएंगे यह अवरोक्ष ज्ञान से अभी प्रामाण्य अभिवगम अब अवरोक्ष ज्ञान जो ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान कहा जाता है जिसको अनुभव का विषय मानते हैं यह भी प्रमाण से प्राप्त होता है कि नहीं होता प्रमाण से प्राप्त होना मैंने जिन प्रमाणों को हमने निश्चय किया पंच प्रमाण षट प्रमाण इन प्रमाणों से वो प्राप्त होता है कि नहीं होता अपरोक्ष ज्ञान यदि अपरोक्ष ज्ञान को भी प्रामाण्य अभ्युभग में उसका भी उसकी भी प्रमाणता है प्रामाण्य प्राप्त है ऐसा स्वीकार करने पर अब क्या हुआ कि प्रमाण आयत तत्वा तत्सिद्धे तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जब प्रमाण होगा तब अपरो ज्ञान सिद्ध होगा प्रमाण नहीं होगा तो अपरोक्ष ज्ञान सिद्ध नहीं होता समझ में आता है कि कोई भी प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने वाला तत्व होता है वस्तु होती है वो प्रमाण के रहने पर होता है नहीं रहने पर नहीं होता है यही तो सामान्य है यदि अवरोक्ष ज्ञान को भी प्रमाण के अंतर्गत मानेंगे यानी प्रामाण्य अभ्युव उसका भी प्रामाण्य प्रमाणता से प्राप्त स्थिति मानेंगे तो यही होगा कि जब प्रमाण रहेगा तब वो रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा जैसे चक्षु के रहने पर रूप दर्शन प्राप्त होता है चक्षु का न रहने पर रूप दर्शन प्राप्त नहीं होता तो इसीलिए चक्षु रूप दर्शन रूप के लिए प्रमाण है रूप के लिए प्रमाण ऐसा माना जाता है अब जब चक्षु नहीं है चक्षु के प्रवृत्ति अभाव है यानी वहां संयोग सन्निकर्ष सन, आदि आदि का अभाव है अभाव होने पर प्रमेय रूप रूप प्राप्त नहीं होता रूप का वर्णन का स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा इसी प्रकार यहां भी ऐसा होगा कि कोई भी प्रमाण से अपरोक्ष ज्ञान का कोई प्रमाण माने तो वह प्रमाण से अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है तो प्रमाण अभाव में उसकी सिद्धि नहीं रहेगी क्यों प्रमाण आयत्तवा सत्सिद्धि प्रमाण के आयत्त यानी प्रमाण के आश्रित ही तस् सिद्धि होगा अपरो ज्ञान की सिद्धि होगा ऐसा हमें मानना है कि नहीं मानना ये सोचना पड़ेगा मानेंगे तो ये होगा कि प्रमाण रहेगा तो नहीं नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा अब समझ लीजिए कि प्रमाण रहने पर रहता है प्रमाण ना रहने पर नहीं रहता इससे अपरोठक ज्ञान में अनिश्चितता दोष आ जाएगा इसलिए हम कहेंगे कि नहीं वो प्रमाण से प्राप्त नहीं होता ऐसा कहेंगे है? क्या बोले नहीं होता कहेंगे तब तो अवरो ज्ञान अप्रमाण होता था और अप्रमाण ज्ञान जो वैलिड रेशन से नहीं आता है इनवैलिड है तो अप्रमाण ज्ञान का क्या मतलब क्या मानना है अप्रमाण ज्ञान को तो हम क्या मानते हैं अप्रमाण ज्ञान को तो मिथ्या मानते हैं गलत ज्ञान मानते हैं तो ये प्रमाण से ज्ञान होगा तो प्रमेय होगा प्रमाण प्रमाण होगा प्रमेय प्रमे प्राप्त होगा और प्रमा होगी और प्रमाण से प्राप्त नहीं है ऐसा कुछ ज्ञान होता भी है तो फिर वो प्रमा तो नहीं हो तो अप्रोक्ष ज्ञान अप्रमा होने लगे अप्रमाण ज्ञान है ऐसा ऐसा भी नहीं मान सक तो नहीं अनुभव गम्य है तो अनुभव अनुभव क्या चीज है तो प्रमाण है कि अप्रमाण वहां भी विचार होगा अनुभव को प्रमाण मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए आप तो अनुभव तो रसी में सर्प को देखा ये भी अनुभव हो गया आप बिना किसी प्रमाण के अनुभव हाँ बिना किसी प्रमाण का अनुभव का क्या प्रमाण है वो तो वो है करके क्या पता है? <laughs> तो, आ, आ, ये, ये ये बात है इसलिए एक समस्या है कि प्रमाण माने तो भी स्थिति नहीं बन पाती है और प्रमाण न माने तो भी स्थिति नहीं बन पाती है। ऐसा नहीं कि कोई समस्या नहीं हमारे यहाँ बहुत सारे समस्या हैं। हाँ तो समस्याओं को समझना पड़े एकाएक एक एक निश्चय नहीं कर सकते हाँ तो बोले तो उसी को समझ में आना चाहिए ना अब बोलते हैं अप्रमाण ज्ञान है और बहुत अच्छा ज्ञान है ये क्या होता है प्रमाण से प्राप्त नहीं होता ऐसा ज्ञान अच्छा ज्ञान होगा तो फिर तो जितने प्रमाण से प्राप्त हो रहे ज्ञान तो सब व्यर्थ है चक्र से आपने रूप देखा प्रमाण से प्राप्त हो गया पक्का ज्ञान हो गया तो पक्का ज्ञान तो फिर होगा ही नहीं जब वो अप्रमाण ज्ञान भी आपका सत्य है आपके पास ठीक है अप्रमाण ज्ञान बहुत अच्छा है आपके पास तो प्रामाणिक ज्ञान की तो गति ही खराब हो जाएगी इसलिए, इसीलिए हाँ तो वो वो सब अभी स्थिति बहुत है इसलिए बोलते हैं कि अवरोधक ज्ञान से प्रामाण्य अभ्युभगम या अभ्युभगम में कह रहे हैं कि हम ऐसा मान के चलेंगे अब ऐसा होता है कि प्रामाण्य ज्ञान ही होता है तो क्या होगा तो प्रमाण आया तत्व सिद्ध है तत्व प्रमाण के आश्रय में उसकी स्थिति होगी ये तो स्वाभाविक तब क्या होगा सत्सु प्रमाण कर्मो उपासना समाधि अभावे। अब प्रमाण के हेतु ये सत्सु प्रमाण हेतुषु सत्सु प्रमाण हेतु के रहने पर यह सत्सु क्या है सदि सप्तमी है सत शब्द का सत्सु प्रमाण हेतुओं के रहने पर होने पर अब प्रमाण के हेतु रहने पर ही प्रमाण सिद्ध होगा प्रमाण सिद्ध होने पर प्रवेश सिद्ध होगा तभी तो उसको हम प्रमा मानेंगे ठीक है तो प्रमाण हेतुषु सत्सु प्रमाण हेतु क्या है कि कर्म उपासना समाधि अभावे प्रमाण हेतुओं के रहने पर और कर्म उपासना समाधि भावे समाधि का अभाव तो कर्म उपासना इत्यादि के अभाव तो प्रमाण का हेतु है इसके अभाव ऐसा आप मानेंगे कर्म भी नहीं है उपासना भी नहीं है ये ये सब उधर काम नहीं आता किसमें अपरोक्ष ऐसा मानेंगे ये खब कौन है ये प्रमाण हेतु है ये इनके अभाव मानने पर ज्ञान अनुत्पत्ति आदर्शनाथ ज्ञान के अनुत्पत्ति नहीं देखी गई है ज्ञान उत्पत्ति अनुपत्ति ज्ञान के अनुपति मन ज्ञान नहीं होना तो ज्ञान अनुपति नहीं देखा गया किसके कर्म आदि अभाव में ये देखना है बाकी ये विधरेख में बोल रहा हाँ तो कर्म आदि के अभाव में क्या होना चाहिए था कर्म आदि भावे ज्ञान उत्पत्ति ही एक तो ऐसा हो जाता एक व्याप्ति ये ये कर्म उपासनादि तत्र तत्र ज्ञान उत्पत्ति हो जाता अब ये दो नेगेटिव बोलते समय ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि उल्टा ना पड़ जाए तो पहले तो अन्वय को समझे कि ज्ञान उत्पत्ति का कारण है प्रमाण हेतु उपासना आदि उपासना आदि उसके रहने पर ज्ञान उत्पत्ति होती है ठीक है और दूसरा क्या होगा कि कर्म उपासना ज्ञान आदि अभाव में ज्ञान उत्पत्ति का अभाव यही होगा तो कर्म उपासना ज्ञान प्रमाण हेतु इनके अभाव में ज्ञानोत्पत्ति का अभाव ये दूसरा होगा अब यहां क्या कह रहे हैं कर्म उपासना समाधि अभावे अभाव में ज्ञान उत्पत्ति का उत्पत्ति नहीं होता है ऐसा नहीं है इसका मतलब होता है क्यों हो गया ना ऐसा तो कर्म उपासना समाधि अभावे कर्म उपासना समाधि के अभाव में ज्ञान उत्पत्ति का अभाव होना चाहिए था लेकिन ज्ञान-उत्पत्ति का अभाव नहीं होता है ज्ञान-उत्पत्ति होती है कर्म उपासना समाधि के अभाव में भी ज्ञान-उत्पत्ति होती है क्या ये क्या है ये प्रमाण हेतु है ये ज्ञान-उत्पत्ति होती है इसका मतलब ये प्रमाण हेतु चाहिए नहीं ऐसा तो आप बोल रहे इसमें केवल व्यतिरेक अभाव ऐसा जो केवल व्यतिरेक इसमें नहीं मिलता केवल व्यतिरेक क्या होता है कि उसके अभाव में इस उसका अभाव होना है विदिरेगात्र व्याप्तिगम केवल विदरेगम ऐसा लक्षण दिया अभाव घटित व्याप्ति जहां बनेगी वो केवल विद्रेग होता है जैसे वहां दृष्टांत दिया पृथ्वी इधरे भ्यो भिद्य पृथ्वी एक द्रव्य है वो इधर द्रव्यों से इधर का अर्थ वहां बाकी सबको लेना है द्रव्य पदार्थ सभी को लेना उनसे भिन्न होती है यानी भिन्न होती है पृथ्वी एक द्रव्य है वो इतर द्रव्य और पदार्थों से भिन्न होती है क्यों भिन्न होती है गंधवत्वा गंधवाली होने से तो जो पदार्थ है सप्तार्थ और नवद्रव्य है इनमें कहीं भी गंधवत्व नहीं मिलता है गंधवत्व कहीं नहीं मिलेगा द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष अभाव में पृथ्वी को छोड़कर आए कहीं भी गंधवत्व नहीं है इसलिए गंधवत्व का अभाव मिलेगा तो पृथ्वी में गंधवत्व मिलेगा इसका इससे क्या होगा कि पृथ्वी जो है अन्य सभी से भिन्न है क्योंकि उसके पास एक विशिष्ट लक्षण है गंधवत्व तो दूसरे में नहीं मिलता ठीक है अब इसके लिए दृष्टान्त देना इसके लिए दृष्टान्त नहीं मिलेगा क्यों हमको ऐसा दृष्टान्त चाहिए जो पृथ्वी इतर से भिन्न भी हो और गंधवाला भी हो ऐसा तो, तो मिलेगा ही नहीं कोई और है नहीं ना तो फिर उधर व्यतिरेक दृष्टांत देना पड़ता अन्वय दृष्टांत न मिलने पर व्यतिरेक दृष्टांत देना पड़ेगा व्यतिरेक बोलना पड़ेगा क्या बोलना पड़ेगा ये दोनों का अभाव दिखाना पड़ेगा यदि इतरे भ्यो न भिद्य दे नत ये जो साध्य है साध्य में भी नकार लगाना है हेदू में भी नकार लगाना है तो इधर इधरभ्य भे भेद जो है इतर भेद साध्य है तो इधर भेद का अभाव यदि इधरभ्यो न भिद्य दे जो इतर से भिन्न नहीं होता अब इधर में क्या क्या आ गया पृथ्वी को तोड़ के सारे क्या क्या है जो आ, पदार्थ है हाँ सप्त तो पदार्थ और उसमें द्रव्य गुणों को लेना पड़ेगा एक को अलग कर दिया तो द्रव्य में नवद्रव्य में आठ द्रव्य आठ तो और इसमें से छह मतलब चौदह का जो है भेद दिखाना पड़ेगा है ना चौदह या पंद्रह का समझो तो उसका भेद दिखाना पड़ेगा तो उसका भेद दिखाने से यह इधर कोडी में बाकी सब आ गया इधर कोड़ी में यह सब आ गया जो चौदह पंद्रह है तो यदि इधरभ्यो न भिद्य इसमें आ गया इतर में बाकी सब आ गया और फिर उसमें क्या रहना नहीं चाहिए वो इधर में इधर का इधर का भेद रहेगा क्या इधर में इधर का भेद रहेगा नहीं इधर में इधर का, का भेद नहीं रहता रहेगा नहीं रहेगा थोड़ा सा यहां न्याय को लाना पड़ा अब जो लोग न्याय नहीं सुनते हैं उनको थोड़ा अटपटा लगेगा जो कई लोग कब सुने होंगे वो लगेगा अभी बैदान को कहाँ गया हो क्या समझ में नहीं आता तो ये जो है ना अब ये विद्रेक व्याप्ति अन्वय व्याप्ति इत्यादि का सब जो है उसी दृष्टि से समझना पड़ेगा अब यहाँ आया है तो आपको समझना ही पड़ेगा उसके बिना नहीं होगा क्योंकि अभी विषय तो मुख्य है अवरो ज्ञान में ये कर्म उपासनादि का अभाव ज्ञान उत्पत्ति अभाव होता है कि नहीं होता है ये निश्चय करना है वो उन्होंने इसलिए अभाव घटित बना दिया अभाव घटित बनाने पर आपके दिमाग थोड़ा रुक जाता है क्योंकि अभाव को दिमाग समझता ही नहीं अभाव को ढूंढते रहेगा कोई भाव को ढूंढना पड़ेगा तो भाव समझ करके अभाव समझ सकता है इसलिए हमने उस प्रकार से कहा कि इधर इधर कौन होता है और वो इधर में इधर का भेद रहेगा कि नहीं रहेगा ये समझना है इधर का मतलब ये इधर कोई वस्तु नहीं है यहाँ पृथ्वी से बाकी जितने भी गिनाये गए हैं तर्कशास्त्र में न्याय शास्त्र में, में वो सब इतर हो गया ठीक है तो वो इधर में इधर का भेद रहेगा भेद का मतलब क्या होता है भेद का अर्थ क्या होता है अन्योन्य अभाव यानी कोई दूसरे का अभाव उसमें रहेगा नहीं यार नहीं समझ में आएगा चलो आप सामान्य दृष्टांत देते अच्छा मनुष्य में मनुष्य का भेद रहेगा नहीं मेरेगा मनुष्य में मनुष्य का भेद है? तो भेद का मतलब क्या है मनुष्य मनुष्य मनुष्य का अभाव से तो होना चाहिए ऐसा होगा नहीं होता है इसके लिए बहुत बुद्धि नहीं चाहिए हाँ तो मनुष्य में मनुष्य का भेद नहीं रहेगा मनुष्य का भेद किस में रहेगा घोड़े गाय आदि में रहेगा क्यों मनुष्य से भिन्न है ना वो हम जिसमें भेद रहता है उसको हम भिन्न करते ये हमने दो तीन बार समझाया ये भाषा कि जिसमें भेद रहेगा उसमें भिन्न रहेगा और भेद में अन्योन्या भाव रहता है दूसरे का अभाव उसमें रहेगा भेद बोलते ही क्या होता है कि मनुष्य दूसरे से भिन्न है इसका अर्थ दूसरे का भेद मनुष्य में रहता है तो दूसरे का अभाव मनुष्य में रहेगा इतना समझने में क्या बुद्धि चाहिए कुछ नहीं चाहिए हो तो हम बोलते ही रहते है ना हम हम सबसे भिन्न है ये मेरे से भिन्न है वो बोलते रहते हैं भिन्न का मतलब क्या उसका अभाव इसमें है इसका अभाव उसमें है अन्योन्य अभाव होता है तब जाकर के ऐसा होता अब हमें यहां कह रहे हैं कि जो इधर न भिज्य थे क्योंकि पहले ये न्याय शास्त्र में इसमें होता है ना न्याय शास्त्र में बहुत आंद आता है और जो थोड़ा बहुत न्याय पढ़े हैं उनको न्याय शास्त्र के विषय आने पर थोड़ा बोलना ही पड़ता है अब रास्ता भी कोई हर्क नहीं है तो समझे न समझे तो बहुत अच्छा विषय होता है हाँ क्योंकि बुद्धि को बहुत स्पष्ट कर देते वो अभी इधरे भ्यो न भिज्य दे कहने का अर्थ है कि पृथ्वी में इधर का भेद का अभाव दिखा दिया तो वो इधर भेद अभाव जो है यदि न भिद्य दे नत गंधवत जो इधर भेद का अभाव से युक्त नहीं होता है वो गंधवाला नहीं होता जैसा जल जल जो है इधर कोडी में है और जल में इधर भेद का इधर भेद नहीं है वो इधर भेद का अभाव है तो इधर से भिन्न नहीं होता है ना क्योंकि इधर के अंतर्गत है वो जो इधर करके हमने ग्रुप कर दिया उसके अंदर का जल है तो उसका भेद उसमें नहीं रहेगा यहाँ इधर शब्द प्रयोग करने पर वो भी सर्वनाम प्रयोग किया माने इधर मन आदर आदर्श तो ये जो आदर्श शब्द प्रयोग करने पर आपको समस्या होती है यहाँ कोई नाम बोल देता तो कुछ दिमाग में आ जाता क्योंकि इधर भी सर्वनाम है अब इधर से कितने को पकड़ना है आपको पहले न्याय मालूम है तभी मालूम हो कि इधर से कितने को पकड़ना है तो वो दिमाग में दब आएगा ये ऐसा होता है तो इधर एक भी न भिय दे इसका ट्रांसलेशन करने पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वो क्या है दो नगार लगा करके दो नगार लगा के ऐसे बोलेंगे तो अभाव होगा तब उसमें क्या रहना चाहिए पृथ्वी में अन्वय में गंधवत्व कहा तो इसमें क्या रहेगा गंधवत्व का अभाव इतना रहेगा तो गंधवत्व का अभाव इधर में मिलेगा नहीं मिलेगा इधर जल में मिलेगा इधर जल में ग्रंथवत्व का अभाव है और इधर अभेद का अभाव भी है दोनों मिलेगा वो इधर भेद नहीं रहता उसमें इतर भे है वो इस प्रकार से कहा गया ठीक है अब यहां जो पृथ्वी का पृथ्वी इतर भेद अभाव में गंध का अभाव जो कहा जलादि में दिखाया है वो इधर भेवा भेद अभाव रूप साध्य अभाव व्यापकता युक्त तो हो जाता है इधर भेद अभाव रूप साध्य साध्य का भाव दोनों में अभाव लगा दिया तदा तद भावे तदा भावा ऐसा होता है। अब इस प्रकार से कर्म उपासना समाधि अभावे ज्ञान ज्ञान अनुत्पत्ति ये जो कहा कि ये पहले होना चाहिए था कर्म, कर्म उपासना समाधि अभाव में ज्ञान उत्पत्ति अभाव ऐसा होना था तो उसमें फिर अभाव गठित कर दिया तो कर्म उपासना अभाव ज्ञान अनुत्पत्ति अभाव का आदर्शन होने पर क्या है वो के व्याप्ति नहीं मिलेगा अन्य व्याप्ति मिलेगी क्योंकि उसका अभाव दोनों में आ गया इसलिए अन्य व्याप्ति मिलेगी कर्मादिम तो ज्ञान उपकारक विशेष अनवगमात अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्तो कर्मादिनाम असाधनत्व एक पूर्व ऐसा प्राप्त हुआ कर्म आदियों का ज्ञान उत्पत्ति के प्रति उपकार विशेष अनवगम ऐसे तो अभी सिद्धांति ने निश्चय किया कि कर्मादि जो है ज्ञान उत्पत्ति के लिए उपकारक विशेष नहीं है ऐसा माना ठीक है ना अनवगम नहीं माना अवगम का मतलब स्वीकार करना अंगीकार करना ये ऐसा अंगीकार नहीं किया तब क्या होगा कि अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्त तब क्या सिद्ध हुआ कि अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्ति में कर्मादि नाम असाधनत्व तो प्राप्त कर्मादि साधन नहीं है ऐसा सिद्ध हो गया कर्मादि साधन नहीं है? क्यों उसके उपकार विशेष को नहीं माना है नहीं मानने के कारण ज्ञानोत्पत्ति में उपकार विशेष नहीं होगा तो अप्रोष ज्ञानोत्पत्ति में कर्मादियों का विशेष उपकार नहीं है ऐसा सिद्ध होता है ऐसा पूर्वपक्ष है ये फर्स्ट ओपिनियन है वो अपने पक्ष में कहता है ये कैसा कहा कि पिछले अधिकरण को देखा उन्होंने पिछले अधिकरण में ऐसे ही बोला अग्निंधना दिया बोला इसी से यह प्राप्त हुआ तथा अब यहां तक पूर्व हो गया यह प्राप्त होने पर ज्ञेन विविधि संधि कर्म नाम ज्ञान साधनत्व विधीय कि विविधि जो, जो वाक्य आया उसमें कर्म आदियों का ज्ञान विधान किया उसका विधान किया गया तो शांदो दान्त इति तेषाम ज्ञान साधनत्व वि और बाद में समाधि के साधन के दृष्टि से शांडो दांत इत्यादि के द्वारा तेशाम अभी उनका भी ज्ञान साधन वा उनका भी ज्ञान साधन सिद्ध कर कर्म ये भी आगे बताया समाहितो बता शांोदा सामने आत्मा पश्येद्या शांदोदांद ज्ञान साधन विहित ध्यान ऐसा वाक्य आया उसके बाद आया कि उसके बाद वो निष्कल ब्रह्म को ध्यान करता हुआ या ध्यान के ऊपर साधन माना है निष्कलम ध्यामाना निष्कल ब्रह्म को ध्यान करता हुआ यदि ध्यासी दव्यासन करता हुआ उसको प्राप्त करता है यदि ब्रह्मणी प्रत्यय अभ्यास अपरोक्ष ज्ञानाय आय विहिता ये भी विधान हुआ यानी कर्म का भी विधानदान में आया और शांदो दानता हमें समदमादि का विधान हुआ और उसके बाद में निष्कलम ध्याय माना ध्यान का विधान हुआ यदि दव्या हमें भी ध्यान का विधान हुआ ये सब अपरोक्ष ज्ञान के लिए प्रत्यय अभ्यास, यानी विचार मनन का ज्ञान का अभ्यास कहा गया है अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब साधन के रूप में प्रस्तुत किया तम तो औप निषदी च वेदाता अपक्ष ब्रह्मा अवगति साधन तद्धित प्रत्ययन दूसरे स्थान में तम तो औपनिषद पुरुष पृछा ऐसा वाक्य आता है उपनिषद से प्राप्त जो ज्ञान है उससे प्राप्त होने वाला ब्रह्म ऐसा अर्थ है उसका तथ्य प्रत्यय लगाया उपनिषद से संबंधित पुरुष या उपनिषद से प्राप्त पुरुष जो परमात्मा है उसके ज्ञान के लिए वेदांता नाम अपरोक्ष ज्ञान अवगति साधनत्व वेदांत अपक्ष ज्ञान अवगती के लिए साधन है ऐसा माना कहा तम तोनिषद पुरुषम क्योंकि उपनिषद का अध्ययन करने पर उस पुरुष का ज्ञान होता है उपनिषद संबंधी पुरुष और कहीं कही मिलता नहीं हो ऐसा कहा तो वो उससे क्या अर्थ हुआ कि वेदांत उस पुरुष जो उत्तम पुरुष है परम पुरुष है परमात्मा है उसको जानने के लिए साधन है यह निश्चय हुआ इसमें प्रत्यय नहीं होते तद्भुत प्रत्यय लगा हुआ है ऊपनिषद शब्द में तत्र तथम शाब्दम प्रमाण ये जो अब इस पर विचार करते हैं तो यद्य ऐसा लगता क्या लगता है कि शाब्दम प्रमाण ज्ञानम शब्द प्रमाणा उत्पन्न शाब्दम शब्द शाद्ध प्रमाण से उत्पन्न जो शाब्द है अण किया है तो शब्द प्रमाण जो ज्ञान है शब्द प्रमाण से उत्पन्न जो ज्ञान है तो शाब्दम प्रमाण ज्ञानम प्रमाकरणादेव भवति, वो अवश्य प्रमा को उत्पन्न करेगा क्या होता है कि कोई भी प्रमाण प्रमेय को जानने में प्रवृत्त हुआ तो उस प्रमाण से अवश्य ही प्रमेय का ज्ञान होगा जब प्रमा कारणार्थ प्रवृत्त होता है प्रमाण तभी प्रमाण को प्रमाण कहा जाता है जब प्रमाण स्थिति में पहुंचता है तो प्रमाण प्रवृत्ति होती है प्रमाण प्रवृत्ति होने पर प्रमेय का ज्ञान नहीं होता है ऐसा नहीं होता इसीलिए अब यदि शाब्द प्रमाण को आपने मान लिया पंज प्रमाणों में शाब्द प्रमाण आपने मान लिया तो शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति होगी तो उसमें शाब्द ज्ञान होगा क्योंकि शाब्द ज्ञान नहीं होता है तो शब्द ज्ञान प्रमाण रूप में नहीं होता ये आपत्ति आ जाती यदि शब्द प्रमाण प्रमाण है प्रमाणत्व ने उसमें आपको स्वीकार करना है तब तो उससे शाब्द ज्ञान प्रमेय ज्ञान मानना पड़ेगा अन्यथा वह प्रमाणत्व कोटी में नहीं आएगा यह होगा इसीलिए अब आप क्या मानते हो ये जो औपनिषद ज्ञानम इत्यादि जो कहा है ये उपनिषद के द्वारा वेद ज्ञान को कह रहा उपनिषद क्या है शब्द है शब्द प्रमाण में आता है तो अब क्या मानना पड़ेगा ये आगे बता रहे कि प्रमाकरणादेव भवती ये प्रमाण ज्ञान शाब्द ज्ञान तो प्रमाकरण से ही होगा कि प्रमाकरण के बिना प्रमाण कैसे बनेगा प्रमाण का लक्षण ही प्रमाकरणम प्रमाणम तो होता है प्रमा का जो करण है कर्ण का क्या होगा असाधारण कारणम करणम तो असाधारण कारण है तो प्रमाप के निमित्त जो विशेष कारण है उसको हम प्रमाण कह रहे हैं तो वो उसमें निमित्त प्रमाण कारण से प्रवृत्ति नहीं होती है तो उसको प्रमाण कहने का कोई तात्पर्य नहीं शब्द को आप प्रमाण कह रहे हो और कहते हैं कि अवरो ज्ञान उससे उत्पन्न नहीं होता प्रमाण से उत्पन्न नहीं होता यह क्या ऐसा होगा नहीं होगा ना अच्छा अब क्या है कि यदि शब्द प्रमाण भी है और अपरोक ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न नहीं भी होता तो फिर क्या उसका समाधान क्या होगा कि तब यह होगा कि अपरोक्षक ज्ञान उपनिषद ज्ञान नहीं है क्योंकि ये उपनिषद के द्वारा साधन के द्वारा प्राप्त तो होना था उसको अब वो तो हो नहीं रहा हो नहीं रहा तो फिर वो तो यह ज्ञान नहीं है वह और ज्ञान ऐसा बोलना पड़ेगा ऐसा क्या मान सकते हैं क्या वो नहीं भी नहीं मान सकते तो इसीलिए यह बहुत ही आ, आ, जो है मतलब स्थिति हो जाती है कि हम किस तरफ जाए किस तरफ जाए कि जाए ये नहीं होता है तो इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि सबसे प्रथम सबसे प्रथम पहले ये आइडिया को आपको कंसीव करना पड़ेगा कि शब्दम प्रमाण ज्ञान प्रमाकरणादेव भवती शाब्द जो प्रमाण ज्ञान है प्रमाण करने से ही होगा यदि प्रमाण करण नहीं बनता है तो उसको शाब्द प्रमाण मत कहो हो गया ना तो ये तो आपको मानना पड़ेगा ऐसा होने के कारण अपरोक्ष ज्ञानस्य भी प्रमाणादेव उत्पत्ति उसको मानने के कारण अपरोक्ष ज्ञान भी प्रमाण से ही उत्पन्न होता है मानना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं क्योंकि औपनिषद हम ज्ञाने तो अपरोक्ष ज्ञान भी प्रमाणादेव उत्पत्ति या ध्यान रखना ही परोक्ष ज्ञान को नहीं कहा अपरोक्ष ज्ञान को ले रहे हैं डायरेक्ट जो ज्ञान है जो तत्व से आदि वाक्य के द्वारा होता है उसी ज्ञान को ले रहे हैं तो अवरो ज्ञान से अभी प्रमाकरणादेव उत्पत्ति ये स्वीकार करना पड़ेगा वो क्योंकि वहां भी केवल प्राप्त यहां भी केवल होने से प्राप्त हुआ यानी केवल विद्रेय का अभाव का अर्थ यह अनुय प्राप्त होता है तो और केवल विद्रेय का भाव है केवल विद्रेय की प्राप्त नहीं होता है यानी अवरोक्ष ज्ञान ये जो है अवरोक्ष ज्ञान से प्रमाणादेव उत्पत्ति यहा प्रमाण उत्पत्ति ही तत्र तत्र अवरोक्ष ज्ञान अथवा यण है तत्र अपरोक्ष ज्ञान ऐसा बोलना पड़ेगा ये प्रमाण में शब्द प्रमाण जोड़ो तो शब्द प्रमाण तत्र अप ज्ञान शब्द प्रमाण नहीं होगा तो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा यही होगा तो शाब्द ज्ञान नहीं होता यानी अबरोक्ष ज्ञान जब प्राप्त नहीं है तो आपको शाब्द ज्ञान नहीं है बोलना पड़ेगा तो प्रमाण उत्पत्ति के अभाव और अपरोक्ष ज्ञान का अभाव यह आपको मिलेगा तो इस प्रकार से ये केवल व्यतिरय अभाव आप ऐसा कहा तो पहले जो केवल वेदरेक बोला है उसी का यहां उल्लेख कर रहा है तथा भी अब ऐसा होने पर भी क्योंकि पहले यद्यपि लगाया था यद्यपि स्थिति ऐसे है आपको क्या मानना पड़ेगा कि शब्द को प्रमाण ज्ञान मानना पड़ेगा और प्रमाण ज्ञान मानने से प्रमाकरणत्व अपरोक ज्ञान में मानना है तो प्रमाण से भी अवरोक ज्ञान उत्पन्न होता है यह स्वीकार करना पड़ेगा तथा अभी कर फिर भी इसका मतलब ये हमें पूरा स्वीकार नहीं अपरोक्ष ज्ञान को प्रमाणकरण के द्वारा प्रमाण के द्वारा प्राप्त ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल है इसीलिए तथा आगम से केवल व्यतिरेक अनपेक्ष कर्म अभ्यास शादी सहकृतवाद वेदांतवाक्या ये है यहां जो है ना ये जो आगम प्रमाण आगम प्रमाण को हमने केवल वैदरेक से अलग रखा है वैसे तो वेदांत में जो अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति जो अन्य व्यक व्याप्ति तीन प्रकार की व्याप्ति नैयायकों ने माना है नवय नैयायिकों ने जो माना है उसमें हम व्यतिरेक व्याप्ति को नहीं मानते व्यतिरेक व्याप्ति हमारे यहां नहीं मानते वेदांत कारण क्या है कि हमारे यहाँ तो वेदरेक है ही नहीं इसलिए और विधरेक व्याप्ति मान नहीं मान... मानते हैं तो हमारा सिद्धांत बन जाता है हम अन्य व्याप्ति कोई ही मानते अन्य व्याप्ति हमारे लिए प्रमुख व्याप्ति वेदरेक विधरेक व्याप्ति का खंडन किया है वेदांत तो परिभाषा आदि ग्रंथ आप अध्ययन करेंगे उसमें इसके बारे में चर्चा है कि केवल विधरेक को हम नहीं मानते हम अन्वय व्याप्ति को मानते हैं और जब केवल विद्रेक मानते हैं अन्वय व्याप्ति के व्याप्ति, व्याप्ति वाले कोई कोई होता है उसमें इतना विरोध नहीं लेकिन ये केवल विद्रेक आदि इत्यादि जो कहते हैं वो हमको सत्कार ही बात है हमारे यहाँ तो सबका अभाव कहीं ऐसा होता नहीं करके वो स्वीकार नहीं करते इसलिए आगम शास्त्र में केवल विद्रेक व्याप्ति के व्यक्ति की अपेक्षा न होने से क्या मानना पड़ेगा इसका मतलब आपने जैसा बोला कर्म उपासना समाधि अभाव ज्ञान उत्पत्ति अभाव इत्यादि जो आपने कहा है ये इसका संबंध आप आ, आ, शास्त्र शा, शब्द प्रमाण से करेंगे तो वो यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि केवल विधरेक अनपेक्ष केवल विधरेक की अपेक्षा यहाँ आगम प्रमाण को नहीं है कि आगम प्रमाण में जो शब्द आया है उसका अर्थ आपको तात्पर्य के अनुसार करना होगा अब वो कभी से होता है कोई कभी व्यधिक्रम से होता है तो वो जैसा होगा वैसा आपको करना हो तो क्या अर्थ हुआ तो यही अर्थ हुआ कि कर्मा अभ्यास समाधि सहकृत वेदांत वाक्य अब ये वेदांत वाक्य जो शब्द है उससे ज्ञान होता है कहते समय उसका अर्थ ये है कि वहां कर्म का अभ्यास समाधि साधन भी सहकृत है यही तो मैं कई दिन से बीच बीच में आपको बोलता आया कि खाली वेदांत सुनते रहो सुनते रहो और बाकी कुछ और करते रहो तो नहीं होता है वेदांत वाक्य सुनना का इतना अर्थ है कि आपको कर्म भी करना पड़ेगा उपासना भी करनी पड़ेगी और ये सब उसके क्रम में रहता ही है उसका सहकारी है वो सब जो तो कल मैंने बताया जो यूनिवर्सिटी में चला गया डिग्री के लिए वो तो फर्स्ट क्लास में बैठा है कि नहीं बैठा है कि वो पूछने का आवश्यकता ही नहीं वो बैठ करके आएगा तभी उसको आगे करेंगे तभी तो नहीं होता इसी प्रकार वेदांत श्रवण का अर्थ ही ये निकलता है क्या कि कर्मा अभ्यास समाधि सहकृत वेदांत वाक्या ये अन्यत्र जब कहते हैं तो तम तो औपनिषद पुरुषा जब आप अर्थ देखेंगे तो आपको लगता है कि वेदांत वाक्य से ही ज्ञान होता है और किसी से नहीं होता बहुत सारे आचार्य ऐसी व्याख्या करते अब वो ही में ये देखिए ये एक अडिशन जोड़ दिया अब भाष्यकार जोड़ेंगे भाष्यकार के वजन ये संक्षेप में कह रहे हैं भाष्यकार आगे कई बार कहेंगे इसको अब क्या हुआ कि वेदांत श्रवण मात्र का अर्थ है वेदांत श्रवण हम तो यह कहते हैं कि वेदांत श्रवण मात्र से ही उपनिषद ज्ञान से ही औपनिषद पुरुष पर का ज्ञान होगा यह पक्का है इसमें कोई ननुनच नहीं है लेकिन ये वेदांत श्रवण का अर्थ के साथ ही ये कर्म उपासना सहग्र तत्व आता है उसके लिए वो ने की आवश्यकता नहीं जैसा कोई मंदिर जाता है वो शुद्ध है अशुद्ध है पूछने की आवश्यकता नहीं संस्कार में ऐसा होता है जब मंदिर जाते हैं वहां पूजा पाठ के लिए मंदिर जाते हैं तो वो असौज में है कि नहीं है इसको शूदक हो गया है कि नहीं हुआ, ये प्रश्न नहीं होता क्योंकि वो जब सूधक नहीं है वो शुद्ध है और स्नान आदि शौज आदि से शुद्ध है तभी वो मंदिर जाके पूजा पाठ करता है वो अर्थात निकलता है तो हम केवल मंदिर जाने की बात करते हैं मंदिर जाने की बात करते हैं तो सुबह उठ करके ऐसे मंदिर जाएंगे ये या अर्थ नहीं होता है मंदिर जाना कहने का अर्थ ही यह होता है कि आप पूर्व में यह सब शुद्धिकरण करके ही आना पड़ेगा ऐसा होता है और ये किसी को बोलना पड़े समझ लो कि कोई कि, किसी को तो मंदिर जाने के लिए बोला तो उसके बाद उसके साथ में यह भी बोलना पड़े देखो भाई सुबह उठना उसके बाद जो है जाके शौच करना और उसके बाद जो है धंधमंचन करना फिर उसके बाद स्नान करना फिर आजमन करना फिर तिलक लगाना और ये सब करने के बाद में अच्छा शुद्ध कपड़ा पहनना और बाकी जो अस्पृश्य है मतलब जो गंदी चीजें हैं उसका स्पर्श नहीं करना और शुद्ध होकर के मंदिर में जाना और जल चढ़ाने के लिए जल लेकर के जाना ये सारा यदि उस व्यक्ति को बोलना पड़े तो उसका क्या अर्थ है हाँ आपने सही बोला वो लायक ही नहीं है उसका तो मंदिर जाने के लायक नहीं उसको पहले कौन फेड है इतना उसको बोलना पड़ेगा तो पहले फिर क्या करना है पहले उसको मंदिर में भेजना है उसको पहले सुबह उठने का अभ्यास कराना पड़ेगा वो वन शुरू करना पहले सुबह उठाओ फिर उसको दंदन बंजार करने का अभ्यास कराओ फिर स्नान का अभ्यास कराओ फिर उसके बाद जो है उसका संध्या वंदन तिलका आदि लगाने का अभ्यास कराओ फिर शुद्ध कैसा रहना है माना स्पृश्य कैसा रहना है वो भी सिखाओ कि गलत चीज को स्पर्श मत करो फिर स्नान करने के बाद में फिर गंदी चीज का स्नान करने के बाद क्या करते आजकल कर लोग हम तो वैसे बजा करते थे वो जाकर के जो दो दिन मतलब पिछले दिन पहन के लाया हुआ जूता वहां रखता है वो स्नान करेंगे पूरा अपने शुद्ध करके वो गंदी जूता वो हाथ लगाएंगे हाथ लगा करके सबको रखा वो हाथ लगा करके जूता को मतलब बाद में हाथ धोना चाहिए ना वो भी नहीं करते वो जूता पहन लिया फिर कोट पहना हुआ सूट पहना हुआ जूता पहना उसके बाद हाथ कौन धोने वाला वो जाएगा और अपने को बड़ा हाइजीन मानता है क्यों और ने 2000 3000 5000 जूता पहन लिया ना तो अपने आप अप हाइजीन हो गया <laughs> जो जूता मतलब यह है अब यह सब चीज जिसको सिखाना पड़े वो क्या करे ये समस्या यहां हो रही है अब कहते हैं वेदांत से ज्ञान होता है वेदांत से ज्ञान होने के लिए पीछे क्या क्या करना है वो तो थोड़ी बोलेंगे वो वेदांत तो यह समझता है कि यह सब करके आगे आपको यदि ऐसा करना पड़े तो मतलब ये तो अपमान होता है ना कोई आके बैठा हो आपको बोला जा जाए जाके स्नान करके आओ भाई आप श्रवण ऐसा बिना स्नान से नहीं होता तो उसको कितना अपमान लगेगा इसका अर्थ है उसको अब हमारे उधर घुसना ही नहीं देना चाहिए वो लायक ही नहीं इधर आने के इसी प्रकार जो आचरण में सत्य बोलना झूठ नहीं बोलना गोलमाल नहीं करना सीधा व्यवहार करना शुद्ध आहार करना ये भी सब है उसमें गिने तो बहुत सारे आ जाएगा इतने सब होकर के वेदांत सुनना है हम अभी आजकल क्या प्रचार कर रहे हैं सब वेदांत सुन सकते हैं उनको आगे पीछे को देखने की जरूरत नहीं शुद्धाशुद्ध का कभी को कोई ये नहीं है कुछ भी नहीं वेदांत सब सुन सकते हम तो ये नहीं मना कर रहे वेदांत सब नहीं सुन सकते वेदांत क्या सब चीज सब सुन सकते हैं आजकल तो सब मीडिया में आता ही है अब कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है किसको पता है तो सभी सब सुन रहे हैं तो सब सुन सकते हैं लेकिन सुन सकते फल नहीं होगा सुनने में सुन सकते फल नहीं होगा फल होने के लिए आपको यह बैकग्राउंड आवश्ये उसके बिना फल नहीं तो अब आप समझते हैं ये शब्द समझते हैं शब्द का अर्थ समझते हैं उतने से कार्य सिद्ध नहीं होता है उसके साथ और भी जुड़ा हुआ इसीलिए ऐसी व्यवस्था के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा कि अपरोक्ष ज्ञान प्रमाणजन्य भी हो किन्तु प्रमाण के वश में न हो ऐसी कुछ व्यवस्था इसी प्रकार समाधि साक्षात अपरोक्षक ज्ञान का सिद्ध न करता हो लेकिन अपरोक्षक ज्ञान को सिद्ध करने के लिए सहकारी साधन बनता तब ये सारे वाक्य का देखिए कितना उन्होंने सुंदर विचार किया और बिल्कुल सबको जो है स्थान स्थान पर रखा और वहां जहां भेद रखना वहां भेद रखा जहां भेद नहीं रखना वहां भेद नहीं रखा सब व्यवस्था दिया इसलिए सुलझा हुआ विचार है कि विचार करते करते इसमें अत्यंत स्पष्टता आ गई और आप उसका क्रम से यदि प्राप्त करेंगे तो आपको भी वो स्पष्टता आएगी तो ये कर्म अभ्यास समाधि सहकृत वेदांत वाक्यात जो वेदांत वाक्य है उस वेदांत वाक्य से केवल इतना ही नहीं अब आप प्रश्न करेंगे हमारे यहाँ बहुत सारे संत महात्मा ऐसा मिलते हैं जो इस जन्म में कोई वेदांत वाक्य सुना ही नहीं जैसा हमने बोला ना शौज किया ना आचार किया कुछ नहीं किया और सीधा जो है उन ज्ञान में बैठ गए बस भक्त लोग आने लग गए और ज्ञान का प्रचार हो गया ऐसा दिखता है बहुत सारे तो कई लोग उनके दृष्टान्त देते तो ऐसा हुआ तो हमको क्यों नहीं होगा हम तो बोलते हैं किसी को नहीं होगा ऐसा नहीं किसी को नहीं होने की बात हम अपने शास्त्र में नहीं कहते हम तो व्यक्ति के बारे में बोलते ही नहीं वेदांत हो हमारे वेद का पूरा ही हमारे हिन्दू संस्कार को लेते हैं हम व्यक्ति के बारे में नहीं कहते हम तो व्यक्ति में जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में कहते व्यक्ति में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में कहते हैं और व्यक्ति का जो स्वरूप है उसके बारे में कहते हैं वो पर्सन कोई भी हो उससे मतलब नहीं एरिया क्वालिफाइड है तो आपको काम करने के लिए मिलेगा और उस क्वालिफिकेशन में अलग अलग आ, क्या विभाग है वो तो होता ही है अब क्वालिफिकेशन को कैसे आप समान रूप से कर सकते क्वालिफिकेशन अपने आप बोलता है कि वो समान नहीं होगा क्वालिफिकेशन का अर्थ क्या है कि क्वालिफिकेशन वर्ड इट मीन्स वो समान नहीं है तभी तो क्वालिफिकेशन करना पड़ता है यदि समान होगा तो क्वालिफिकेशन कहने की क्या आवश्यकता है सकता? समान नहीं है ना सब फिर ये क्वालिफिकेशन है है ऐसा तो नहीं होगा तो क्वालिफिकेशन का अर्थ यानी अधिकारित्व तो का अर्थ होता है कि आप विशेष अधिकारी को विशेष काम सौंप सकता है और विशेष अधिकारी विशेष कर सकता है इसी की हम बात करते हैं पूरे शास्त्र में हम कोई व्यक्ति का जो कोई व्यक्ति का नाम या कुछ व्यक्ति विशेष को लेके चर्चा नहीं करते तो उसकी आवश्यकता नहीं है क्यों हम तो वेद को नित्य मानते हैं और वेद का ज्ञान भी नित्य है उसका फल भी नित्य है और सब नित्य है इसके कारण वो कोई व्यक्ति विशेष को लेके बात नहीं करेगा अब क्या है कि ऐसे व्यक्ति भी दिखाई देते हैं जिनके कर्म अभ्यास क्षमा कुछ भी दिखाई नहीं देता और वेदांत वाक्य का श्रवण मनन निर्ध्यासन भी दिखाई नहीं देता किंतु ज्ञानी हो गया ऐसा दिखाई देता बहुत सारे उदाहरण हम जानते हैं संतों के बारे में तब उसके बारे में कहते ये आएगा भाषिकार आगे इसके बारे में वो अधिकरण ही आएगा एक दो अधिकरण में इसकी चर्चा आएगी कि पूर्व अनुभव संस्कार सहीदात कहा कि ये जो है ना आप तो बुद्धू है आप तो जानता नहीं आप केवल केवल सामने जो दिखता है उसी को देखते हैं ये पीछे कहाँ है आगे कहा है उसको पता नहीं जो आपके फ्रेम में दिखता है ना वो फ्रेम में ही आप देखते हैं वो आगे पीछे क्या चल रहा है उसको मालूम नहीं और वो कितना करके आया और कितने जन्मों से वो करके आ रहा है उसके पास कितने सारे संपत्ति समृद्ध है वो आप नहीं जानते हैं आप केवल आप जन्म लिया हमारे सामने जन्म लिया जैसा वो जैसा अर्जुन ने गीता में भगवान के लिए कहा ना अरे वो आप क्या बात कर रहे हैं आप बोलते हैं अहम विवस्व दे योग प्रोक्तवाहक्त विवस्वान्न मनवे प्राक्षा ग्रवि देव परंबरा प्राप्त अहम राजस्व इत्यादि कहा तो अर्जुन पूछता है ये क्या बात है तो अभी जन्म लिया आप बोलते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं आपने जो है और स्वयं की बात कर रहे हैं मैंने उनको उपदेश दिया इनको उपदेश दिया जैसा कोई बोले हमने प्रेसिडेंट को उपदेश दिया प्रधानमंत्री को उपदेश दिया बोले तो वैसा ही बहुत बात कर रहे भगवान तो उन्होंने तुरंत पूछ लिया कि मैं कैसे मानू कि यह आपने इन सबको बदल दिया तब कहा देखो तुम्हारे और हमारे अक्कल में थोड़ा फर्क है कि तुम जो है ना जो सामने सामने दिखता है वही तुम देखते हो इसलिए तुम्हें दिखता है कि मैं जन्म लिया हूं हो से। जन्म कर्म ज में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व था ऐसा कहा कि मेरा जो जन्म और कर्म को दिव्य जो जन्म कर्म है दिव्यम है अलौकिक सामान्य नहीं वो उसको जो जानता है वो मेरा स्वरूप को जानता है मेरा मतलब हम सबका है भगवान अपने लिए बोल रहे हैं सबके लिए बोल रहे तो हमारा यदि दिव्य जन्म को कोई हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा हमने पीछे क्या क्या करके आया क्या क्या पाप किया क्या क्या पुण्य किया जिसके फल स्वरूप हमें अभी इसे स्थितियां प्राप्त हो रही है इसीलिए ऐसा मत समझो इस जन्म में कोई कर्म अभ्यास समाधि सहाकारी साधन नहीं किया वेदांत का श्रवण नहीं किया उसको ज्ञान हो गया तो ये सब उसका साधन है ही नहीं ऐसा मत समझो क्योंकि हम तो पहले जैसा कहा ना हम तो व्यक्ति को नहीं देखते वो कब जन्म लिया कब मरा क्या कत, कितना बड़ा हो गया कौन सा परिवार ये सब हम नहीं देखते हम तो ये देखते हैं कि वो अधिकारी है कि नहीं है वो अधिकारी के लिए वो कभी छोटे बचपन में भी अधिकारी हो सकता है वृद्ध होकर के भी अधिकारी हो सकता है युवावस्था में भी अधिकारी हो सकता है किसी भी समय अधिकारी हो सकता है यदि अधिकारी सिद्ध हुआ तो उसका अर्थ है पूर्व अनुभव संस्कार संहिता पूर्व अनुभव उसके पास बहुत है बहुत संस्कार है उसके पास इसके सहित होता है पूर्व प्रज्ञा च क्योंकि पूर्व प्रज्ञा भी साथ में आती है इसलिए संयोगाद अभिज्ञान व्यतिरिक्त प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्षवत इसलिए इस प्रकार का संप्रयोग होने पर संप्रयोग मतलब व्यवहारिक संप्रयोग का काल करते हैं व्यवहारिक काल इस प्रकार यह देखा गया है पूर्व अनुभव से भी ऐसा होता है और कर्मादि सहकारी है तो इसलिए संप्रयोग ऐसे व्यवहारिक होने पर अभिज्ञ व्यतिरिक्त प्रत्यविज्ञा प्रत्यक्ष अब ये समझना पड़ेगा ये अभिज्ञा और प्रत्यविज्ञा संप्रयोग काल का अर्थ होता है संप्रयोग का अर्थ व्यवहार में होता है है ना व्यवहार का अर्थ होता जो सामने दिखता है दम पुस्तक यह दिखता है यह सामने दिखता है यह पुस्तक है इतना ही आप समझते हैं कि आपके सामने पुस्तक आ गया आपने तुरंत बोल दिया यह पुस्तक है इसको बोलते हैं संप्रयोग काल संप्रयोग काल में जो ज्ञान होता है इदम पुस्तक ऐसा जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को अभिज्ञा ज्ञान करते अभिज्ञा जिसको हम प्रसप्शन ऐसा बोल सकते हैं कॉग्निशन जो होता है जो व्यावहारिक दृष्टि से होता है वो है अभिज्ञा और ये जो अभिज्ञा ज्ञान है ना अभिज्ञा ज्ञान से अलग एक ज्ञान होता है प्रत्यभिज्ञाना ज्ञान रिकोग्नेशन और ये प्रसेप्शन और रिकोग्नेशन में थोड़ा अंदर है रिकोग्नेशन में प्रसेप्शन में क्या अंदर है रिकोग्नेशन समझते हैं ना पहचान हा देखो रिकोग्नेशन और प्रसेप्शन में ये अंदर आता है प्रसप्शन जैसा अभी कहा कि आपके ऑब्जेक्ट सामने हैं ऑब्जेक्ट्स को आप देखा प्रत्यक्ष देखा और उसका अर्थ समझ लिया इदम पुस्तक यह पुस्तक ऐसा समझिए किंतु जो रिकोग्नेशन होता है रिकॉग्नेशन में आपके पूर्व स्मृति वहां रहती है आप भी बोलेंगे इधम पुस्तकम और मैं भी बोलूंगा इधम पुस्तकम आप तो अब पुस्तक को देखा किंतु मैं तो चार पांच छह साल से इसको देख रहा हूँ तो ये इतने समय से मेरे ये पुस्तक के संबंध में जो ज्ञान है वो मेरे रिकॉग्नेशन में एडिशनल क्वालिफिकेशन अभी जब मैं वो वो बात नहीं कह रहे हैं स्तकम ये जो आपने जाना उधर आप पुस्तक जो शब्द है इसको जाना आप पहले कई पुस्तक देखा उसके साथ में वो तादाद में करके जानता है इसमें प्रत्यविज्ञा नहीं है प्रत्यविज्ञा नहीं प्रत्यविज्ञा होता है कि यह वही पुस्तक है ऐसा ज्ञान होना है रिकॉग्नेशन जिसको बोलते हैं और रिकॉग्नेशन का जो भाग है उसमें एक अप्रत्यक्ष रहता है वो जान नहीं पड़ता ये इसलिए दोनों में अंदर होता है अभिज्ञा और प्रत्यभिज्ञा में अभिज्ञा तो साक्षात होता है ये तो आप जो पूछ रहे हैं वो सामान्य कोई भी व्यवहार की प्रक्रिया की आपको ये इसका नाम जानना है तो नाम जानना पड़ेगा यदि नाम नहीं भी जानता है तो इसको आप जानता है नाम नहीं जानता छोड़ दो तो आप तो जानता है ना दे करके यह है कुछ जानता है नाम के जगह पे आप डैश लगा देंगे ये क्या है मालूम है लेकिन यह है ऐसा बोलेंगे आप तो इसीलिए वो यहाँ प्रॉब्लम नहीं वो तो प्रत्यभिज्ञा नहीं है अभिज्ञा है मान इसका प्रसप्शन हो गया लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन हो करके वो पक्का ज्ञान नहीं हुआ यानी ये क्या चीज है नाम सही ज्ञान नहीं हुआ ये कोई बड़ी बात नहीं वो तो बहुत छोटी बात है क्योंकि बहुत सारे ज्ञान हम नहीं जानते अभी भी विषय को जानते तो अभिज्ञा और प्रत्यविज्ञा अब प्रत्यविज्ञा का यह विशेष हम क्यों बोल रहे हैं इसको समझने से आपको संस्कार का काम समझ में आएगा इसके लिए इन्होंने लाया इसको तो अभिज्ञा और प्रत्यविज्ञा में क्या अंतर है कि प्रत्य एक अंश में व्यवहार है और दूसरे अंश में वो अदृश्य होता है मैं छह साल से इस पुस्तक को जान रहा हूं इसके संबंध में मुझे कितनी जानकारी है ये मेरा पुस्तक ज्ञान से प्रकट नहीं होगा मैं यह पुस्तक मात्र से क्योंकि आप भी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ लेकिन मेरे कहने में अंदर है क्योंकि मैं इतने समय से इसको पक्का जानता तो मेरे पास इतना संस्कार है इसका जो संस्कार इस पुस्तक को ठीक से पहचानने में आपसे अधिक मदद करता ये ही इसमें अंदर होता इसीलिए मेरे पहचानने का जो जो मेरा जो ज्ञान है इधम पुस्तक ज्ञान है वो अधिक पक्का होगा यानी वो अच्छा होता और आपका जो है अभी आपके जो ज्ञान है आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा क्यों? इधम पुस्तक में तो जान लिया आपने किंतु ये पुस्तक में क्या है कैसा है कितने पन्ने हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कहाँ से पब्लिश हुआ यह सारा आपको डिटेल और करना पड़ेगा इसके लिए आपको फिर श्रवण मनन करना पड़ेगा यानी और कार्य करना पड़ेगा करेंगे तब उसका आपका ज्ञान होगा समझ रहे हैं नो पूर्व में संस्कार करके जो आते हैं साधक वो भी इधर आकर के वही बात बोलता है लेकिन उनके बात बोलने में हम लोग जब यहां से पढ़ करके अभी बोलने में अंदर होता है तो जो समय लेकर के पकता है फल वो मीठा होता है और दवाई डाल करके पका करके जैसा आज कल हमको मिलता है वो मीठा भी नहीं होता वो कभी कभी गड़बड़ी होता है हानिकारक होता है दिखता तो पक्का हुआ ही दिखता है दोनों नहीं पैसा ही नहीं पका हुआ दिखता है और कभी कभी जो दवाई डालकर पकाते हैं और अच्छा पका हुआ दिखता है जबकि वो पका हुआ है ही नहीं ये पक्का हुआ जैसा भाजता और उसी से पैसा कमाता है मतलब ये लोग झूठ से पैसा कमा रहे हैं आपको पक्का हुआ फल नहीं दे रहे हैं लेकिन आपके मन में दिमाग में ये बिठा दिया गया कि ये पका हुआ है वो पका करके ला करके दिखाया और उसका पैसा ले रहा तो गलत है ना ये इसलिए सारे व्यवहार ऐसे ही चल रहा है गोलमान तो वो असली जो पका हुआ होगा और ये पका हुआ होगा इसका दोनों का डिफरेंस आपको यदि मालूम होना है तो आपको क्या चाहिए हाँ अनुभव चाहिए कि मतलब आप असली पके हुए आम को खाया हो और उसका स्वाद का संस्कार आपके पास हो तो आप ये पहचान सकते हैं कि ये नकली पका हुआ है असली पका हुआ नहीं हुआ उसके लिए आपको तो पूर्व ज्ञान की एक धारा चाहिए उसके बिना नहीं होता अब ये यहाँ भी ऐसा जो आपको सामने सामने ज्ञान दिखता है ये प्रत्यभिज्ञा के पूर्व संस्कार के बल पर पूर्व संस्कार के संबंध होकर करके आता है इसलिए प्रत्यभिज्ञा और अभिज्ञा में यह अंदर होता है श्रवण काल में भी कुछ ज्ञान होता है कुछ सुनकर के आप प्रवचन कर सकते हैं, कुछ भी सुनेंगे आज सुना अब नीचे जाके प्रवचन करो अब हमने एक घंटा प्रवचन किया कम से कम आधा घंटा तो आप प्रवचन कर सकते हैं क्या ऐसा ऐसा बोला था ये बोला था वो बोला था सब बोला था होता लेकिन आपके प्रवचन में आप नया सुनकर के प्रवचन करने में और जो बहुत साल अभ्यास करके जो प्रवचन करने में दोनों में अंतर होता है मतलब तो बोलने में शब्द एक जैसा दिखता है बोलते हैं बहुत अच्छा बोलता है लेकिन बहुत अच्छा बोलना अभिज्ञा है यानी उनको सामने सामने दिखता है पीछे कितने उसकी तैयारी है वो उनको पता नहीं होता है तो ये स्थिति हो जाती है इसलिए आप उसमें भ्रमित ना होइए तो ब्रह्मा विषय का इसलिए बोला प्रत्यविज्ञा प्रत्यक्ष दोनों प्रत्यक्ष है कि अभिज्ञा भी प्रत्यक्ष है और प्रत्यविज्ञा भी प्रत्यक्ष प्रत्य है लेकिन प्रत्ययिज्ञा प्रत्यक्ष में कुछ विशेष होता है वो स्मृति सहित पूर्वानुभव स्मृति सहित होता है और तत्ता ईधंदा अवगा ही ज्ञान उसमें रहता वो तो तत्ता को भी जानता है को भी जानता और अभिज्ञा में केवल ईधंधा को जानता तत्ता को नहीं जानता ऐसा तब जाकर के वो ज्ञान होता है जैसे अभी ब्र्मात्म विषय शाब्द ज्ञान व्यतिरिक्त प्रत्यक्ष ज्ञातर मुद्द्यवगम्य तो प्रत ब्रह्मात्म विषयक जो शाब्द ज्ञान व्यतिरिक्त ब्रह्मात्म विषयक ज्ञान है वह शाब्द ज्ञान से भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञातर मुत्पद्य एक अलग ज्ञान प्रत्यक्ष एक अलग ज्ञान को उत्पन्न करता है जिसको हम अपरुष्ठ ज्ञान बोलते उसका विषय क्या है ब्रह्मात्मा और वो कैसा है कि शाब्द ज्ञान से व्यतिरिक्त एक ज्ञान है वो शाब्द ज्ञान तो प्रमाण के अंदरगत आ गया प्रमाण है वो तो शाब्द ज्ञान से व्यतिरिक्त यानी उससे अतिरिक्त उससे भिन्न एक ब्रह्मात्मा विषय प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ऐसा जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसको हम अप्रोच करते ये प्रत्यविज्ञा में भी कुछ अंश में ऐसा रहता है कुछ अंश में क्या है कि प्रत्यक्ष से अतिरिक्त एक ज्ञान का अनुभव प्रत्यविज्ञा में होता है इसलिए अभी हमें प्र... ये कहा तो प्रत्यविज्ञा में क्या होता है रिकॉग्नेशन में वो जो पहले का जो ऑब्जेक्ट है जो आपके स्मरण में है, वो तत्ता के रूप में है सो दैट ऑब्जेक्ट जो आपके जा आ, मन में स्मरण के रूप में है वो ऑब्जेक्ट है दूसरा इस समय जो ऑब्जेक्ट है प्रमाण के रूप में जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों के एक मध्य स्थिति में आप उस वस्तु को विशेष पहचानते अब इसमें क्या है जो तत्ता के रूप में जो ऑब्जेक्ट है वो जो स्थिति है वो प्रत्यक्ष नहीं है वो क्या पहले अनुभूत है स्मृति के रूप में और यह अभी जो अनुभव किया वो प्रत्यक्ष है ऐसा ही यहां भी शब्द ज्ञान का जो स्तर है शब्द श्रवण सुनने से जो ज्ञान होता है शब्द ज्ञान उसका जो स्तर है वो प्रत्यक्ष है मानो ठीक है और वो प्रत्यक्ष ज्ञान से अतिरिक्त एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जैसा अभी प्रत्यक्ष ज्ञान में हो रहा है ऐसा जो अतिरिक्त प्रत्यक्ष होता है उसको हम यहाँ करते अपरोक्ष रूप में कहते हैं इसलिए अपरोक्ष ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही है हम ये इधर चर्चा किए थे इसके विषय में पहले भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही है लेकिन सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान में इसमें अंदर होता क्या अंदर है भाई सामान्य प्रत्यक्ष और अपरोक्ष प्रत्यक्ष में क्या अंदर है हाँ बिल्कुल ठीक है ये जो सामान्य प्रत्यक्ष होता है वो कोई कारण के माध्यम से होता है यानी बिना माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है और अपरोक्ष प्रत्यक्ष में माध्यम नहीं रहता माध्यम निरपेक्ष होता है माध्यम निरपेक्ष होगा तभी हम उसको अपरोक्ष कहते हैं उसका कोई माध्यम नहीं है माध्यम नहीं होने से वो अपरोक्ष ज्ञान कोई कंडीशन में नहीं आता इसलिए कंडीशन में नहीं आता और उसको हम कहने के लिए ज्ञान कर सकते हैं लेकिन वो सेंसेशनल ज्ञान नहीं है वो सेंसेशनल ज्ञान नहीं है सेंसेशनल ज्ञान क्या होता है सेंस के द्वारा होगा इंद्रियों के द्वारा होगा सेंसेशनल ज्ञान नहीं होता वो ज्ञान है वो इसके कारण उसको अप्रोच कहते हैं क्या अप्रोच का अर्थ प्रत्यक्ष ही होता है लेकिन प्रत्यक्ष की प्रक्रिया वहां नहीं हो रहती है प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और रिलेशन रहता है यहां ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेशन नहीं रहता है वो सब्जेक्ट ही अनुभव में आ जाता है और कोई माध्यम नहीं रहता है ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान का कोई उदाहरण आपको पता है कि इसका अवरो ज्ञान क्या है कोई पूछेगा तो क्या बोलेगी अवरो ज्ञान का उदाहरण क्या है ब्रह्मज्ञान को छोड़ के बोलना ब्रह्मज्ञान तो आपको है ही नहीं उसको उदाहरण कैसे बोला <laughs> हाँ।, हाँ बहुत अच्छा डीप स्लीप है एक ही हमारे पास अवरो ज्ञान का उदाहरण है वो डीप स्लीप है क्योंकि डीप स्लीप में कोई इंद्रिया है ही नहीं किंतु ज्ञान तो हो गया हम है हमारे अनुभव है ऐसा ज्ञान हो गया इसलिए वो उदाहरण है अवरो ज्ञान होता है डायरेक्ट नॉलेज है और इस अवरो ज्ञान में एक और खूबी रहती है वो क्या है ये जो अवरोजन होता है ना ये कोई माध्यम से न बनने के कारण यानी विदाउट मीडिएशन विदउट मीडियम बनने के कारण इसमें कोई आशंका नहीं होती है शंका नहीं आती ये होता है तो पक्का ही होता है, इसका कच्चा नहीं होता आपको कच्चा हो रहा है डाउट हो रहा है थोड़ा सा कुछ है संघा का स्थान तो वो कभी अवरोक्ष ज्ञान नहीं है वो परोक्ष है सब परोक्ष में तो डाउट होता रहता है कोई पूछेगा तो हिल जाए जैसा प्रश्न पूछते हैं तो हिल जाते हैं ना वो क्या बोलना समझ में नहीं आता ऐसा होता है तो वो होता है अभी मैं पूछू आपको नींद में जो अनुभव हुआ ये कैसा है सब बोलेंगे ऐसा बहुत अच्छा अनुभव सुख है ये पक्का है क्यों उसमें कोई मीडियम है ही नहीं उसमें डाउट होने के लिए कोई चांस नहीं हो डाउट के चांस को घुसने की जगह नहीं वहा कोई किसी के द्वारा घुसेगा ना वो वो है ही नहीं वहा वो तो सीधा आप ही है वहा इसीलिए अपरोक्ष ज्ञान कभी भी संदेहास्पद नहीं होता है और अपरोक्ष ज्ञान एक बार होने पर भी वो हमेशा पक्का ही रहता इसीलिए हम उसको सकृत विभाग करते एक बार होता है तो काफी है अब जो बार बार होने का ज्ञान होता है ना इसमें कहीं कहीं आशंका आने की संभावना रहती है उन आशंकाओं को निवारण करने के लिए हम तर्क के द्वारा एक किला बांध देते हैं युक्ति के द्वारा कि यह ऐसा होगा ये ऐसा होगा इसमें घुस नहीं सकेगा ऐसा करके चारों तरफ पे बांध करके हम प्रत्यक्ष ज्ञान को बनाने की कोशिश करते हैं जैसा तार्किक अपने नवे नायक गति से वो बना देते हैं ऐसे ज्ञान बना देते हैं जो आप कहीं से भी छेद नहीं कर सकते सारा छेद बंद करके और एकदम प्रूफ कके उसको बना देते हैं तब जाकर के हमें थोड़ा विश्वास होता है चलो ये हो गया ठीक है नहीं तो दुनिया में, किसी को, में किसी को विश्वास नहीं कर सकते सच्चाई ये दुनिया में हम किसी को विश्वास नहीं कर सकते आपके इंद्रियों को भी आप विश्वास नहीं कर सकते हमारे इंद्रियों पर आपको विश्वास है क्या है ही नहीं विश्वास नहीं है तो आपके इंद्रियों पर जो आपके माध्यम बन रहा है आपके इंद्रियों पर ही आपको विश्वास नहीं है तो आपके ज्ञान पर दूसरे को विश्वास कैसे होगा <ट्याँगे> तो कैसे होगा अरे बताइए जब आपको कोई विश्वास नहीं है बेहतर से जहां हुआ है पक्का है तो ऐसा आपको ही विश्वास नहीं है क्यों आपको अपने इंद्रियों पर विश्वास भरोसा नहीं अपने मन पर भरोसा नहीं भरोसा नहीं मतलब वो धोखा गया है बहुत समय भरोसा नहीं इसलिए मतलब वो ऐसा नहीं कि बहुत समय धोखा हो गया अब धोखा होने के बाद में हम एक एक विषय पर चिंतन करते हैं अरे अभी ऐसा होगा तो वैसा होगा कि पहले ऐसा हुआ था ये हुआ तो सारा आता है इसका मतलब डाउट ही डाउट रहता है। और यह बढ़ते जाता है जितना डाउट आपको बढ़ते जाएगा उतने आपको दुनिया में अशांत हो अशांति हो मतलब आपको दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा घर में जीना मुश्किल हो जाएगा और जिसके साथ आपको डाउट बहुत बढ़ गया तो उसके साथ आप बैठ के खाना खाना यह सब होगा क्या कुछ नहीं होगा और घर बिगड़ जाएगा सब प्रॉब्लम हो जाएगा यह स्थिति है यह स्थिति का मूल कारण क्या है कि हमको अपने पर विश्वास अपना मतलब हमारे मन पर विश्वास नहीं और मन विश्वास करने लायक नहीं है और इंद्रियों पर विश्वास नहीं इंद्रिया में भी विश्वास करने लायक नहीं अभी पक्का ज्ञान कोई हो सकता है क्या दुनिया से प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भी ज्ञान पक्का नहीं हो सकता है क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है अब इंद्रियों में कुछ गलती है कि नहीं है ये सब आपको फिर भ्रम ज्ञान क्या है अप्रमा क्या है अप्रमा क्या है सारा तर्क संग्रह ये सब पढ़ के लक्षण करके याद करके फिर सारे परीक्षण निरीक्षण करके और बीच बीच में आंख भी टेस्ट करते रहना पड़ेगा क्योंकि <laughs> आंखों में कभी आगे पीछे होता है कभी वो एक का दो दिखा देता है कुछ करता है तो आंग भी टेस्ट कराना पड़ेगा खान भी टेस्ट कराना पड़ेगा सब इंद्रियों टेस्ट कराना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ यंत्र है ना इसमें खराब होता है तो पता नहीं क्यों सा जान आ गया कुछ वक्ता ने कुछ और बोला तो हमने कुछ और सुन लिया यह वाक्य का कुछ आगे का नहीं सुना पीछे का सुना उन्होंने बोला नहीं जाओ बोला इसमें नहीं नहीं सुना केवल जाओ सुने तो क्या होगा फिर उसका वो तो जाएगा तो ऐसे में सुनने में भी दिक्कत है सब जगह दिक्कत है इसीलिए हम तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर आत्मा और मोक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते ये पक्की बात है हमें अवरूक्ष ज्ञान को यह देखना पड़ेगा जो प्रत्यक्ष के माध्यम से बाहर हो इसलिए कहते हैं कि ऐसा हमको एक ज्ञान मानना पड़ेगा ऐसा है हमारे पास एक प्रमाण की प्रमाणी का अनुभव है इसलिए ब्रह्मत्म विषय कम ज्ञानम शब्द ज्ञान व्यतिरिक्तम प्रत्यक्ष ज्ञानांतर उत्पत्ति दे का प्रत्यक्ष ज्ञानांतर है एक अलग ज्ञान है वो ठीक है अब तद उद्देश्य साधन विधान सामर्थ्या क्यों ये जो ज्ञान है ना शाब्द ज्ञान से अतिरिक्त प्रत्यक्ष अंदर एक जो अप्रोक्ष जिसको कह रहे हैं उस ज्ञान के उत्पत्ति के उद्देश्य से ही उपनिषदों में साधन विधान सामर्थ्या साधनों का विधान किया है तो साधनों का विधान किया है तो साध तो होना चाहिए तत्व नसी का उपदेश देते समय कोई प्रत्यक्ष ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं छात्र प्रज्ञानम ब्रह्मा ब्रह्माह ब्रह्मास्म वाक्य है ये सारे जो वाक्य आते हैं ये कोई प्रत्यक्ष ज्ञान की बात नहीं कर रहे तो कोई और ज्ञान की बात कर उसके लिए साधन बता रहा है क्या है ये सब साधन कर्म बोला वो बोला कि उस प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इंद्रियों इंद्रियों के द्वारा तो होगा नहीं अब इंद्रियों के द्वारा जो होता है तो वो तो गलत स्थापित होता है शब्द ज्ञान भी भले हो गलत है तो फिर क्या करना पड़ेगा तो शांत दानता ये इंद्रियों को दमन करो फिर शांत करो मन को शांत करो समाधित करो एकाग्रता करो फिर आत्मा में अपने आप आत्मा में देखने की चेष्टा करो जैसा सुषुप्ति में जाकर के आप देखते हो जानते हो ऐसा देखने की चेष्टा करो सुषुप्ति में मन अपने आप शांत होता है तो आप देख लेते हैं ऐसा ही देखने की चेष्टा करो करने का अर्थ क्या है कि इंद्रियों का प्रत्याहार इंद्रियों का काम बंद कराना है आप सोचेंगे इंद्रियों का काम बंद कराने के लिए इतना लंबा चौड़ा यह करने की क्या जरूरत है इंद्रियों का काम ऐसे भी कुछ बंद करा सकते चुपचाप बैठेंगे बंद हो जाए ऐसा नहीं होता वो चुपचाप बैठ करके जो बंद होता है ना वो आलस्य के कारण या कुछ और कारण से बंद होता है या अन्य विषय तो होने के कारण बंद होता है यहां हमें ऐसा चाहिए कि हम इंद्रियों को मन को समझा करके समझा करके उसके स्वरूप का यथार्थ बोध करा, करा करा करके उसको चुप कराएंगे ऐसा हमको चाहिए हमको कोई शॉर्टकट में बंद कराने से काम चलेगा का नहीं क्यों दवाई दे करके सिला दिया बच्चे को बच्चा बहुत चंचल था जब घर में उथल पुथल मचा रहा था तो उसको खाना पीना में खिला दिया और सिला दिया अब जब तक बच्चा सो रहा है वो बड़ा उठप बच्चा है सो रहा है तब तक वो जी को शांति है बोलता है हम अपने काम कर सकते हैं जब तक उठने के पहले ऐसा होता है तो हम लोगों के पैसे उठ किया माता जी लोगों ने बहुत प्रयत्न किया और कितने कष्ट किया होंगे माताजी होंगे कष्ट सोचने से तो अभी तो बहुत लुख दुख लगता है कितने सारे कष्ट झेला है उन्होंने अब झेल करके फिर पा तो देखा कि अब ये कब उठेगा उठने के पहले काम करना है और उठ करके क्या है? वो पहले से ज्यादा उछल करके आएगा क्योंकि तो सोने के बाद और शक्ति प्राप्त हो जाती है फिर बहुत भयंकर हो जाएगा तो ऐसा ही मन को थोड़ा सा समझा करके हम शांत करके आ, कुछ दवाई पिला करके सुला देते हैं उसके बाद बोलते हैं हम ध्यान करते हैं, वो करते करते वो बाद में वो मन तो ऐसा ही और उछल करके और शक्ति के साथ फिर ताकत और होकर करके काम करना शुरू कर दे इसीलिए वो रास्ता अच्छी रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है तो ऐसा आपको करना पड़ेगा कि तो उसको समझाना पड़ेगा बच्चों तो को धीरे धीरे समझाना पड़ेगा देखो तो ऐसा करने से ऐसा होगा ऐसा करने से ऐसा अब समझने में जैसा उसकी बुद्धि का विकास Uh, होता जाएगा वो धीरे धीरे समझेगा तो जैसा समझेगा तो जैसा 15-20 साल 25 साल तो हो जाने के बाद समझ जाता है समझ जाने के बाद ऐसा उथल पुथल नहीं करता हुआ क्या इसमें वो समझ गया इसलिए बोलते हैं ना अभी समझदार बन गया बच्चा जैसे माता पिता बोलते हैं बच्चा तो वो अच्छा समझदार हो गया मतलब तो वो बोलता है तो सुनता है मानता है चुप बैठता है ऐसा मन को भी करना पड़ेगा इसलिए कोई जबरदस्ती करेंगे तो मन मानेंगे नहीं जबरदस्ती करेंगे तो वो आपके जो प्रेशर है वो प्रेशर में आकर के थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है चुप हो जाता है आप निराहार बैठा अपने को पर शोषण किया फिर उड़ने की ताकत ही नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे तो वो चुपचाप बैठ जाएंगे सो जाएंगे अब अच्छा चलो ध्यान करना है चुपचाप बैठ जाए कुछ भी करेंगे वो क्या है ताकत है ही नहीं अब वो आप दिवा करके रखा ऐसे में थोड़ी देर के लिए कुछ भी करेगा लेकिन वो परमानेंट नहीं होता परमानेंट इंद्रियों को समझाना पड़ेगा और मन को शांत करने के लिए भी समझाना पड़ेगा ये वो हमारे वेदांत की दृष्टि से असली प्रत्याहार है ऐसा इंद्रियों का संयम करना भी एक प्रत्याहार है चुपचाप बैठना भी प्रत्याहार है लेकिन यह असली प्रत्याहार तो उसको उसका स्वरूप को अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष इत्यादि कोषों के विचार विचार आदि साक्षी भाव इत्यादि सब समझा करके उनको समझा करके करना है ये असली प्रत्याहार है ये सब साधनों का विधान किया शांतो दांत इत्यादि में अब ये क्या व्यर्थ है ये सारे तो ऐसे नहीं हो सकता अब शांतो दांधो वर् दीक्षु भूतवा आत्मनिवा कह रहे हैं ये कोई प्रत्यक्ष ज्ञान की बात नहीं कर रहे क्यों वो मन को पूरा शांत करने के लिए बोला तो जितने शांत की बात वहां होते समा समाधि की बात समाहित मन समाधि समाधि की बात है वो तो मन को नष्ट करने की बात यानी मन को पूरा लय करने की बात वो कैसा ले ये समाधि वाला योग वाला अभ्यास करके ले नहीं वहां समझा करके ले करना वो परमानंद होता है समाधि वाला ले भी चाहिए योग अभ्यास ले भी चाहिए लेकिन वो परमानेंट नहीं है उसका कुछ आगे पीछे हो सकता है तो तत्काल में शांत है बस ऐसा साधनों का विधान हुआ है तो आप इनको कैसे छोड़ सकते हैं इनको छोड़ नहीं सकते इसीलिए द्वार कर्मणाम अंधकरण शुद्धि द्वारे प्रत्येक प्रवणता सामधीना च विपरीत प्रवृत्ति लक्षण प्रतिबंध निरोध निधिध्यास ब्रह्मी प्रत्यय अभ्यास जनित चित्त ऐकाग्र्यम सबको उन्होंने क्रम कर दिया इस क्रम में द्वार बनता है यानी माध्यम बनता है कर्मणाम अंधकरण शुद्धि द्वारा प्रत्यक प्रवणता कर्मों को करते करते अंधकरण शुद्धि हो जाती है अंधकरण शुद्धि होने पर प्रत्येक प्रवणता हो जाती है यानी मुखता आ जाती है प्रत्येक प्रवणता का अर्थ है अंदर मुख हो जाना आ जा, हो जाएगा हारुक्ष <coughs> और मुनेर योगम कर्म कारणम उच्च योगारूढ़ से तस्व कारणम उच्चते तो कर्म उसे करता और समाधि क्या करता है तो समाधि नाम च विपरीत प्रवृत्ति लक्षण प्रतिबंध निरोधा तो यह जो प्रत्येक प्रवणता हो गया मन मन अंदरमुख हो गया तो अंदरमुख होने के लिए जब मन जाता है तब इंद्रियां इधर उधर विषयों को लाना शुरू करता है उसको रोकने के लिए समादी अंदर मुख साधना है यह अंतर साधना अंध साधना चाहिए यह अंध साधना में विपरीत प्रवृत्ति विपरीत प्रवृत्ति समाप्त होती है जो आपके साधन के अनुकूल नहीं है उन विषयों में यह प्रवृत्ति नहीं होता है ऐसा आपने इंद्रियों को समझा दिया अब आप गलत चीज को देखना नहीं चाहते सुनना नहीं चाहते ऐसा होता है, ऐसा इंद्रियों को समझा दिया यही प्रवृत्ति का ये विमुख हो गया जबरदस्ती नहीं किया उसको समझा दिया अब अच्छा होगा तो जबरदस्ती करना पड़ेगा क्योंकि उसका समझदारी कम है समझ जाएंगे तो वो करने को तैयार नहीं होता इसलिए विपरीत प्रवृत्ति लक्षण समझा दिया तो विपरीत प्रवृति से विमुख हो गया तो शांतो दादो वर्दी हो गया तब क्या होगा प्रतिबंध निरोध जितने प्रकार के प्रतिबंध है विघ्न है बाधाएं हैं वो सब बंद हो जाता है विषयों में इंद्रियों जाने से ही वो बहिर्मुख हो रहा था अंदर मुख होने में दिक्कत हो रहा था अब कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्धि हो गई अब समाधि साधन नहीं किया समझ लो तब क्या होगा फिर भी उसको प्रयोजन नहीं होगा अंतकरण शुद्धि का प्रयोजन नहीं ये अंतकरण शुद्धि अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं ह। है अंतकरण शुद्धि एक साधन है आपने बिल्कुल साफ साफ कर दिया तो ठीक है साफ कर दिया तो उसमें चेहरा देखने के लिए कुछ प्रयोजन होना चाहिए खाली साफ कर दिया तो क्या तो कुछ प्रयोजन उससे होगा क्योंकि साफ करना एक माध्यम को तैयार करना होता है वो माध्यम से जो प्राप्त करना है वो ही उसका प्रयोजन होता है जैसा गाड़ी साफ करके रख दिया गाड़ी चला, चलती नहीं है गाड़ी और जाते ही नहीं रोज जो है पानी ला करके ब्रश करके साफ करके रख दिया क्या प्रयोजन है ऐसा कोई प्रयोजन नहीं गाड़ी तो साफ करके रखो ठीक है वो किसके लिए चलने के लिए होता है वो गाड़ी चलती ही नहीं है तो फिर साफ करने का क्या मतलब तो प्रयोजन से होता है तो वो प्रयोजन में प्रतिबंधक रूप से आया ये जो बहिरेन्द्रिय प्रवृत्ति इसलिए उसका निरोध करने के लिए समाधि साधन काम करे ये व्यवस्था फिर कहते हैं कि निदिध्यासन श्रवण मान ने तीसरा बोल दिया उसका क्या होगा अब इतना जब हो गया समाधि साधन से उसके बाद में ध्यान करने की स्थिति आ जाए बन बिल्कुल ध्यान में लगेगा तो निधिध्यासन से निधिध्यासन तो ब्रह्मणी प्रत्यय अभ्यास जनित चित्त एकाग्रम ब्रह्म में जो प्रत्यय ज्ञान तत्व आदि वाक्यों का ज्ञान हुआ उस ज्ञान का निरंतर अभ्यास निरंतर धारा उसके जनित उससे उत्पन्न चित्त एकाग्रता एक विषय में चिंतन करते हुए एक चित्त एकाग्रता है योग शास्त्र में व्यतीत है कोई भी एक विषय को सामने रखो फिर उसका चिंतन करते रहो और पतंजलि महर्षि ने उसको एकाग्रता बताने के लिए कई उपाय बताए प्राणायाम करने के लिए बोला ईश्वर प्रणिधान बोला ये बोला वो बोला उसके बाद उन्होंने कहा ये कितने सारे हम गिनाएंगे तो आपको चित्त एकाग्रता करनी है तो यथाभिमत ध्यान आदागा बाकी सब छोड़ो जो आपको अच्छा लगे उस पर ध्यान करो पहले कम से कम चित्त को एक जगह पर तो रुको मीठा अच्छा लगता है तो मीठा का ध्यान करो सुबह सुबह उठ करके बहुत अच्छा मीठा के बारे में चिंतन करेंगे मन हुआ आएगा करो मीठा बहुत अच्छा हाँ? मन, हाँ मन स्थिर हो जाए तो मन की स्थिरता का एक बार अभ्यास हो जाए तो वो अभ्यास होने के बाद उस मन को वहां से उठा करके कहीं भी रख सकता ये उन्होंने कहा और कोई रास्ता नहीं इसलिए वो पूरा साइकोलॉजिकली वो कहते हैं तो मानसिक स्थिति ऐसे होती है हम अपने इच्छ, इच्छित वस्तुओं से इष्ट वस्तुओं से अलग करके मन को दूसरी कोई वस्तु में फंसाना चाहते हैं तो मन को फंसाने में रखने में बहुत प्रयत्न लगता है आप अपने ही इष्ट वस्तु को लेकर के चिंतन करते रहो देखना अपने आप उ बैठ जाता है आपके इष्ट का चिंतन आप सदा करते ही है ना उसके लिए कोई आदेश उपदेश की जरूरत है क्या कुछ नहीं वो करते है रहते है। और वो सदाह हो रहा और निरंतर हो रहा उससे अलग करने के लिए बोला तो भी नहीं करता है तब उन्होंने कहा पतंजलि महर्षि ने कृपा करके प्रेम से कहा देखो भाई तब तो चलो उसी को ही रखो क्या तुम चिंता कर उसी को रखो ध्यान करो उसी को निरंतर करते रहो इधर उधर जाने मत दो अब वो गुण जो भी है यदि सत्यों गुण ना भी आता है मतलब आप सही बोला वो है वो तो उन्होंने वहां व्याख्या किया लेकिन उस वास्तु का अर्थ है समझ लो आपको कोई तामसिक वस्तु से ही अभी लगाव है तो फिलहाल तामसिक वस्तु में ध्यान करो ना बाद में हम बदलेंगे उसको फिर उसको राजसिक में लाएंगे फिर सात्विक में ऐसा भाषी में कहा है ऐसा क्रम से हम बदल सकते हैं तो पहले जो वस्तु में किसी में ध्यान तो बैठे तभी तो करता है ऐसा बच्चा जो बिगड़ता है तो उसको कहीं खिलनों दे देते दे हैं और उसको जो सबसे प्रिय है उसको सामने कर देते हैं तो वो उसको पकड़ के छाप हो जाते वहां सात्विक तामसिक तो बाद में देखा जाता है वो सात्विक तामस दृष्टि से देखते हैं कि उसका प्रयोजन क्या होगा इस दृष्टि से देखते हैं आगे हमें क्या करना है लेकिन फिलहाल तो जो बिगड़ा हुआ मन है उसको एक जगह पे सजाया रखे यानी लगाव लगा के रखे वो उसी में टिकाऊ हो उसके लिए एक उपाय चाहिए उसके लिए उपाय आप अपने इष्ट वस्तु को ध्यान से देखते हो तो तब क्या है कि ये चित्त एकाग्रता बन जाएगी अब यहाँ क्या करना यहां तो उच्ची, उच्ची थी थी है यह बहुत उचित स्थिति है आप निदिध्यासन करने के लिए जो विषय निश्चय करते हैं उस विषय को पहले श्रवण मानन से निश्चय करते बहुत लंबे प्रोसेस के बाद में वो निदिध्यासन का विषय तैयार होता है और उस विषय पर निदिध्यासन करते उसके पहले कर्म वासना इत्यादि सब साधन करना पड़ेगा निधिध्यासन के विषय आपको एकदम मिलेगा नहीं आप इतने साल से वेदांत श्रवण करने कर रहे का विषय मिला नहीं मिला मिला क्या है इंसान थार। हाँ। नहीं निध्यासन का विषय नहीं मिला अभी ये, ये परीक्षा अभी सबको पकड़ जाएंगे निविधासन का विषय मिल गया नहीं मिला निविध्यासन का विषय मतलब ये हो गया इसको हम निविधासन करेंगे अब वो करने में आ गया विषय आ गया नहीं आया कितने लोगों का आया कितने को नहीं आया हाथ उड़ा देखते हैं नहीं आया बाकी सबको आ गया निधिध्यासन का विषय है आ गया हाँ तब तो आप श्रवण करने के लायक नहीं तो कल से ब्रह्मसूत्र में नहीं आना क्यों निधिध्यासन का विषय होने के बाद फिर आप क्या श्रवण करोगे आप श्रवण करने के मतलब निधिध्यासन का विषय नहीं हुआ नहीं। ये तो मानो ना सच्चाई को उसको क्यों छुपा रहे हो ऐसा नहीं है हुआ तो क्यों आया फिर हा? आदत तो हो गई ना आदत के बात नहीं वो आदत तो अभी निध्यासन का विषय आपको निश्चय हो गया आपको लगा कि निध्यासन करना चाहिए निधि में मन लग गया तो ये क्या बोल रहे देखो निध्यासन कर लिया तो वो प्रत्यय जो अंदर चला गया उसका अभ्यास करेगा उसके बाद पहले श्रवण नहीं करेगा श्रवणार्थी निध्यासनार्थी नहीं होता श्रवणार्थी श्रवणार्थी होता उसके बाद वो मनन करेगा उसके बाद सब जो निचोड़ निकाला वो निध्यासन के लिए हो गया निध्यासन में बैठ गया तो श्रवण करने की इच्छा यह सब बंद हो जाती है आता ही तब हम पक्का वो श्रवण मानन को छोड़ देना चाहिए फिर नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं हम तो नहीं बोलेगे आप कल पार्ट में नहीं आया तो क्यों नहीं आया हम नहीं पूछेंगे यदि आपको यह पक्का है कि हमारा निधि आसन हो गया तो कल से पार्ट में नहीं आइए अब जिसको चाहिए वही आइए क्यों यहां बैठ करके निधि करने सच्छा है कमरे में बैठ के करें है ना वो तो अच्छा रहता है होता है तो इसीलिए ये सच्चाई है तो कर्मा उपासना ध्यान आदि करके निध्यासन की स्थिति में पहुंचते हैं तो प्रत्यय अभ्यास जनित चित्त एकाग्रता वहां हो जाती है तो उसमें आनंद आता है तो वहां भगवान का प्रमाण में ऐसे नहीं कह रहा हूं भगवान ने स्वयं कहा योगारूढ़स्य तस्वीर समक कारण्य थे वहां भाष्य लिखा है क्या है है। कि आप देखिए यदि आप योगारूढ़ हो गया योगारूढ़ मैंने चित्त एकाग्रता स्थिति ध्यान स्थिति में पहुंच गया तो फिर आप बाद में कर्म आदि कुछ भी ना करें ऐसा बोला है कुछ नहीं करना तो ये श्रवण आदि सब कर्म में आता है नहीं करना है सब छोड़ दो अब वहीं बैठ दो दीप्यासन में बैठो तो हम लोग आपको भोजन भी पहुंचा देंगे और सब चीज आपके कमरे में पहुंचा देंगे और रोज आके प्रणाम करेंगे फूल चढ़ाएंगे बत्ती चलाएंगे सब करेंगे वहीं बैठ जाओ वो हो जाता ठीक है आगे फिर देखिए समय हो गया पूर्णस्य पूर्णमादाऊर्णमेवशिष्य ओ ओम शांति शांति शांति गुरु महाराज की